बहुनी बहूनी सी ना रूपा चुत्य गुणकर्मा त्यो जन नंद बाबा इसके अनेक नाम हैं इसके अनेक रूप हैं प्रत्येक युग में आपका यह बालक अवतरित होता है हर युग में इसके वर्ण अलग अलग होते हैं सत्ययुग में इसका वर्ण शुक्ल सफेद त्रेता युग में रक्तवर्ण कहा गया है द्वापर में इसका वर्ण मानते हैं पीत पीला और कलयुग में मानते हैं काला अब के बार द्वापर के अंत में आया है में इसकी बहुत पूजा होगी इसलिए इसका वर्ण है कृष्ण यानी काला कृष्ण द ब्लैक वन कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ इति जो खींचता है सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है वह कृष्ण अपने सौंदर्य से अपने ज्ञान से अपनी मधुर मुरली से अपनी लीलाओं से सबको अपनी ओर आकृष्ट करेगा इसलिए कृष्ण तुम्हारे मित्र वसुदेव का भी यह पुत्र रहा इसलिए वासुदेव भी कहलाएगा नंदबाबा पूर्व में भी अनेकों बार राक्षसों से पीड़ित पृथ्वी को इसने बचाया था नंदबाबा आप इसकी रक्षा करना यह अनेक संकटों से आपकी रक्षा करेगा अने सर्व मंजस्तरिष्य नामकरण करके भविष्य कथन करके और आशीर्वाद देकर दुर्गाचार्य महाराज चले गए श्री कृष्ण और बलदाव बढ़ने लगे थोड़े समय में जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंग माण विजह चार बंग से चलना सीखिए फिर दीवार को पकड़ कर चल रहे हैं फिर मैया का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। देखो जो पूरे जगत को चलाता है वो खुद चलना सिख रहा है। ये लीला है। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है उसको बोलना नहीं आता मैया सिखा रही है वो तोतरा तोतरा बोलते अति प्रिय मधुर तो बोला फिर बिना किसी आधार के चलना सीखे सखाओ के साथ खेलने जाते कभी चार बग से चले जाते जहा बछड़े गौशाला में बांधी है गाय बछड़ा बैठा है तो वहां जाकर उसका पूंछ पकड़ लेते उसकी और पूंछ पकड़ते ही बछड़ा उठ खड़ा होता और ये लटक रहे हैं और बछड़ा घूम रहा है और ये पूरे पीछे घसीटते हुए और रोते हुए और ये मैया दौड़ करके लाला को छुड़ाती तो ब्रजवासी संत कहते हैं वेदांतियों को अरे देखो तुम्हारा ब्रह्म तुम्हारा ब्रह्म इन ब्रजवासियों के पूछ पर लटक रहा है जिसको तुम प्रत्येक चैतन्य भिन्न मानते हो निर्गुण निराकार इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण देखो उसकी दशा वो वत्स पूछ पर लटक रहा है यशोदा मैया उसको बचाती है कभी चलकर पानी से भरे हुए गड्ढे तक पहुंच जाते हैं मैया दौड़कर उठा लेती है अरे अंदर गिरोगे तो डूब जाओगे तैरना तो आता नहीं तो कन्हया ने यूं छोटी सी अपनी तर्जनी करके दिखाया उसमें तिनके घास के तिनके और पेड़ पेड़ के पत्ते तैर रहे थे मानो पूछ रहे हो इनको आता है क्या तैरना फिर भी तैर रहे ना तारना नहीं आता तो क्या हुआ हम तारना तो जानते हैं ना? नारने आए अब ये पत्ते तैरते हैं इन पत्तों को तारता हूं इन तिनकों को तारता हूं तो इंसान नहीं तैरेगा भवसागर से पार नहीं होगा तारने आया मैं तो तारने वाला हूं भवसागर से सभी को तारने आया हूं कभी चार पग से चल के चूल्हे तक पहुंच जाते जलते हुए लकड़े को पकड़ करके अब बच्चों को तो पता नहीं होता कुछ भी करते हैं मैया दौड़ आई लाला के हाथ से लकड़ा ले लिया चूल्हे में डाल दिया ले गई यहां तक आ गए जल जाते तो कनिया मन ही मन बोले अरे अग्नि जो है वो तो मेरे मुख से ही हुई है मुखाद अग्नि रजा अग्नि विराट के मुंह से हुई है इस प्रकार मां अनेकों प्रकार से रक्षा करती हैं सखाओं के साथ खेलने जाते हैं स्तोक श्रीदामा, मधुमंगल इत्यादि बहुत सारे सखा हैं और धीरे धीरे धीरे अब तो कन्हैया के नाम की शिकायत आने लगी ऐसा उधम मचाया गोकुल में गोपियां आने लगी आकर के कहने लगी मैया अरे हो मैया ये देखो तुम्हारा कन्हैया बोले क्या हुआ बोले हमारे घर में आता है माखन चुरा के खाता है सुनकर यशोदा हंस पड़ी तो मेरा लाला तेरे घर में आया और दो लौंदा माखन खा लिया तो तू कौन सी लुट गई अरे छोरी मेरा लाला तेरे घर पहुंचा उस वक्त उसको भूख लग रही है दो लौंदा माखन खा गया तो सुन तू मेरे घर से चार लौंदा माखन ले जाना लेकिन मेरे लाला को कभी रोकना नहीं टोकना नहीं और चोर चोर कहकर के गाली तो बिल्कुल सुनाना नहीं सखी गारी नाही दीजो मोर गरीबनी को जायो है सूरदास जी का पद है गारी, गारी नाही दीजो सखी मोर गरीबनी को जायो है गारी नाही दीजो सखी गारी नाही दीजो सखी गारी नाही दीजो सखी गारी नाही दीजो सखी गारी दीजो मोर गरी बनी को जायो है गारी नाही दीजो तू कहती है कि मेरे लाला ने तेरे घर में आकर माखन चुराया अरे गोभी मेरे घर में किस बात की कमी है सो मेरा लाला तेरे घर में आकर भाई माखन क्यों चुराने लगा हमारे घर में कोई कमी नहीं और हमारा लाला पानी मांगे तो दूध हाजिर होता उसको कोई ना भी नहीं कहता तो तेरे घर में आकर माखन क्यों चुराने लगा भाई मही की मटुकिया कुठरिया धरी है मही की मटुकिया कुठरिया धरी है तो मैं तो काहू बातन पे ना ही तरसायो है सखीगारी गारी ना ही फिर भी तू तो कहती है कि तेरे घर में आके मेरे लाला ने माखन खाया ठहर जा गई यशोदा घर में माखन का मटका पूरा भर करके ले आई सबन के बीच में लाके धर दिया मही की की भरी आंगन में आन धरी मही की की भरी आंगन में आन धरी और बोली कि तौल तोल ली जो सब जे तो जाको खायो है लेकिन गारी नाही दी जो सकी सूरदास प्रभु प्यारे नेक हुन है जय न्यारे सूरदास प्रभु प्यारे नेकुन है जे न्यारे काना जैसो पूत मैं तो पूरे पुण्य पायो है गारी ना ही दी जो सकी गोपियां बोली अरे यशोदा तुम तो बुरा मान गई अरे तेरा लाला हमारे घर में आवे दो लोंदा माखन खावे ये तो हमको भी अच्छा लगता है लेकिन अकेला आवे तब ना गांव के सभी बच्चों को लेकर के आता है सबको खिलाता और खाता है तो यशोदा हंसकर बोली यही तो गुण है मेरे लाला में अकेला नहीं खाता बांट कर खाता है सबको खिलाकर खाता और गोपी माखन है तो अपने बच्चों के पेट में ही जा रहा है ना खाने के लिए ही तो है तू तो रो काहेक हो रही है तो गोपी बोली ठीक है खुद खाए बच्चों को खिलावे मरकान भूक्षण बंदरों को खिलाता ओ कितना कितना दयालु है मेरा छोरा मेरा लाला उसको केवल मानवों पर दया है ये बात नहीं प्राणी मात्र पर दया है बंदरों को भी भूखा नहीं रखेगा उन्हें भी खिलाएगा मेरा कन्हैया बड़ा दयालु है अरे सखी माखन कोई मुंह पे चुपड़ने के लिए क्या अब जाता है तो किसी जीव के पेट में ही जा रहा है तो कहे को चिल्ला रही है क्यों रो रही है तो गोपी बोली ठीक है सुन यशोदा खुद खाए बच्चों को खिलावे बंदरों को खिलावे तब तक तो बात समझ में आती है लेकिन भांडम भिन्नति वो हमारे मटके फिर फोड़ देता है अब रोज रोज कितने मटके लाए यशोदा तेरा लाला बड़ा उधम मचाता है तो यशोदा कन्हैया से पूछी ए कन्हैया क्या तुम इनके मटके फोड़ते हो तो कह रहे बोले झूठी है मैया मैं नहीं फोड़ता। मटके मिट्टी के होते हैं ना मैया इसलिए फूट जाते हैं मटके तो मिट्टी के ठहरे फूट जाते हैं वो तो फूट नहीं है ना मैया और एक बात बोलो मटका फूट जाता है ना इसका इसके पहले माखन का मैं भोग लगा लेता